दोबार संख्यासठ के बाद

ख्यामा करत रघुपति नर लीला गन मीला जो का नही

ई गाई है किशोह सिलराई जग पावन की विस्तरिया गाय गाय भवन दिनर गाई

मुरछा गयी मारुत सुत जागा तब खोजन लागा कै मुछा दीती निबुक गये उ मृतक प्रती

का दसन नासिका काना गर्जी आकाश चले के ही जाना गय चरण गयी भूमि भूमि पछारा फिला घऊ तुण्य के ही मारा पुण्य

यायो पब पहीं बलवाना जयति जयति जय कृपा नकानी पूरा क्रोध कर भई मन ग्लानी

ज भीम पुन बीन सुपिनाथा खत कपिधल उपीता था जय जय जय रघुवंशमणि

का जैरे जैरे तो तो में धाये कपिदहू कई बार सासू पर छारिंग गिर तरजूराम चंद्र की

तो कहा रहना है हाँ? ले लिया है हाँ? अपनी कहा है वहां से ले रहे वहां से लिया कहा था था था था?

अब स्मरण करें श्रीलंका तो में भगवान राम और राम का युद्ध चल रहा है और तीसरे दिन का युद्ध है दो दिन युद्ध हो चुके दो दिन युद्ध के बाद में रात में कुंभकरण को जगाया गया और वो सवेरे उठ करके युद्ध के लिए चला अकेले चला और फिर इधर से

ये मानव लोग हनुमान सुग्रीवारी ये सब उससे लड़ने के लिए आगे बढ़े हनुमान ने उसको युद्ध हुआ और मारा तो वो बेहोश हो गया गिर पड़ा फिर संभाल करके खड़ा हुआ और फिर हनुमान से युद्ध तो हनुमान को भी उसने खूब घूसा मारा हनुमान भी बेहोश होकर गिर पड़े सुग्रीव से युद्ध हुआ सुग्रीव को लेकर के उसने बगल में दबा दिया

इस प्रकार वो ये चला तो कभी कुंभकर्ण और कभी ये बानर लोग आपस में जीतते हारते हैं तो जिस समय शंकर जी वर्णन कर रहे हैं और कुंभकर्ण जीत रहा है और हनुमान बेहोश हो गए सुग्री बगल में दब गया और तमाम बानर जो वो मारे गए तो फिर शंकर जी को लगा पार्वती जी देखकर करके ये बानर हार रहे हैं वो जरा संकोच में गए स्तंभित रह गए

कसंकर जी ने उनको समझाया कि तो झगड़ाओ नहीं ये तो भगवान राम रावण का युद्ध है इसमें भगवान नरलीला कर रहे हैं इसलिए कभी कभी ये लोग हारते भी हैं राम ये नरलीला हारेंगे जीतेंगे तभी युद्ध का सौंदर्य एक तरफ से यही है कि सब भगवान राम ही जीतते रहे बानर ही जीतते रहे तो युद्ध की शोभा नहीं है तो, नहीं। तो कहते हो मात्रा कर रघुपति नरलीला तो के पार्वती ये तो भगवान राम और उनकी जो सब बानर लोग हैं ये

सब निर्मी कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार का है हनुमान बेहोश हो गए सुग्रीव बगल में दब गए ये सब इस प्रकार से हो गया खेल गरुड़ जी अभी अहिगन मिला और कहते हैं भगवान ये सब लीला कर रहे हैं देखे ऐसे करके उनका युद्ध चल रहा है जैसे कि गरुड़ सर्पों के बीच में खेल रहा हो गुड़ तो गरुड़ के तो सर्प आहार हैं गर्पों सर्पों को खा जाए वो गरुड़ जब चाहे खा जाए

लेकिन युद्ध करते हुए सर्प जब वो मान लो गरुड़ को फपकार दें तो जब फपकार दें तो वो ऐसा लगे कि गरुड़ डर गया अब उसमें गरुड़ को कोई डर छोड़ी गया वो तो उसके साथ खेल रहा है कि प्रकार की लीला कर रहा है तो ये युद्ध इस प्रकार से गरुड़ और जैसे सर्प का युद्ध हो या खेल हो वैसा कर भगवान राम जो गरुड़ के समान है

उनके निशाचर उनका बध करना उनको मारना तो उनका शहर काली खे है उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा तो ध्यान रखना चाहिए तो तो तो जैसे भंग जो काल खाई भगवान राम को तो ये समझो कि वो निशाचर उनके सामने क्या है वो काल जो भी समस्त सृष्टि का विनाश कर दे समस्त प्राणियों को खा जाए ऐसा जो भयंकर काल है वो काल भी भगवान के भगूटी के इशारे से कार्य करता है और ताही की तो है ऐसा लड़ाई

ऐसे शक्तिशाली कोई निशाचरों के साथ में युद्ध तो ये तो निशाचर तो भगवान राम की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है एक प्रतिशत भी नहीं है उनको सामने युद्ध तो बराबर का जब जो हो सब कुछ युद्ध की शोभा है जहाँ एक अनंत शक्ति सम्पन्न में और दूसरा सीमित शक्ति वाला और इन दोनों के बीच में युद्ध हो तो ये कौन सा युद्ध है ये तो केवल जब खेल मात्र युद्ध कुछ नहीं तथा तो तो भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं जब उनको युद्ध इस प्रकार का सोता नहीं प्रकार का है तब क्या है

उसका कारण बताते हैं सुनकर जी कहते हैं जल पावन की रत बिस्तरी भगवान राम की कीर्ति का विस्तार हो रहा है जल पावन मान सारे संसार को पवित्र करने वाला माने भगवान के यश कीर्ति का भगवान की जो लीलाए हैं ये सब उनकी कीर्ति है और फिर भगवान राम ने क्या क्या कार्य किए कैसी कैसी लीलाएं की

ये सब लोग आगे चल करके गायेंगे गाय गाय भवनिधि करी हैं, तो ये आगे इस समय तो भगवान है उनके दर्शन हो जाए उससे ही उनकी मुक्ति हो जाएगी लोगों के लेकिन जब भगवान की लीला समाप्त हो जाए तो उसके बाद में क्या होगा तो उसके बाद में भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे लोग गायेंगे सुनायेंगे सुनेंगे तो उसी से वे भौसागर से पार हो जाएंगे भौसागर कहाँ पर है हिंद भाषागर के और आगे

दृष्टि जो है वो बहुमुखी है भौतिक दृष्टि है अपने भीतर नहीं देख सकते उनको ये सागर कहीं दुनिया में सारी ज्योग्राफी पर करो उनको कहीं मिलेगा नहीं कि संसार सागर दुनिया में किस जगह है तमाम हिंद महासागर प्रशांत महासागर तमाम एटलांटिक महासागर तमाम नाम मिलेंगे लेकिन संसार सागर वहाँ पर किस कोने में कहा है वहाँ भूगोल में कहीं

देखोगे भूमंडल में कहीं देखोगे तो लिखा नहीं मिलेगा उसके लिए जब तक के व्यक्ति के आंतरिक दृष्टि न हो अपने भीतर देखने की सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक संसार अगर दिखाई ही देगा भटकता ही रहेगा समस्या जो व्यक्ति की है संसार कागर है जो व्यक्ति की अपने आप जीव ने अपने आप ही अपनी कर्मी से रख रखा और अपने आप उसमें डूब रहा है सुख दुख नाना प्रकार के भोग रहा है उसी संस्कार की बात कहते हैं ये संसार

जब तक सृषि चलेगी जीव रहेंगे उनके साथ वो सब जीव अज्ञान के कारण से अपने अपने संसार रखते रहेंगे और वो संसार में अपने आप डूबते भी रहेंगे राजदेश में उनका ये संसार उनके भीतर भरा रहेगा और उसी से वो दुखी रहेंगे उससे बचने का उपाय क्या है बस यही की भगवान की लीलाओं का स्मरण करो भगवान का स्मरण करो उनके गुणों का स्मरण करो उनकी लीलाओं का स्मरण करो उसका करते करते करते जैसे भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे तो मानसिक सृष्टि है

पर ये संसार कागर भी मानसिक सृष्टि है तो एक मानसिक सृष्टि दूसरी मानसिक सृष्टि से बाधित होती है <स्थितवा> पंचदशी तो वे देखते हैं वहां पर दो प्रकार के दो प्रकार के संसार बताया एक संसार जीव पर अज्ञान अविद्या अविद्याजन संसार, संसार और दूसरा संसार शास्त्रीय संसार, उसका नाम रखा शास्त्रीय संसार शास्त्रीय संस्कार जो है शास्त्रों का अध्ययन करते करते विचार करते करते श्रवण करते करते

एक नया संसार अपने भीतर उत्पन्न होता है वो शास्त्रीय संसार है शास्त्रीय संसार के माने ज्ञान जन्य भक्ति जन्य साधना जन्य जो एक संसार और उत्पन्न होता है अपना वो फिर जो पूर्व अविद्या संसार राजदात्मक संसार है उसका वो फिर विनाश करता है उसके बाद शास्त्रीय संस्कार संसार का क्या होता है फिर वो संस्कार व्यक्ति को परमात्मा तक पहुँचा करके स्वयं भी हो जाता है इस प्रकार ऐसी साधना का क्रम है जो आंतरिक जगत में चलता है

अपने भीतर देखें जो संसार क्या और फिर ये शास्त्र की आवश्यकता बहुत ये केवल ऐसे नहीं है कि खामखा लिखने के लिए वर्णन करने के लिए तुलसी राशि ने इस से लिख दिया है ऐसे नहीं है ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है अनुभवजन्य बात व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का स्मरण करे भगवान के गुणों का स्मरण करे भगवान के स्वरूप का उनके तत्व का जैसे जैसे व्यक्ति चिंतन करेगा

और वो चित्र में आकर के जमते जाएंगे और उनका स्थान प्राप्त होता जाएगा उनको तो वो रिप्लेस कर देंगे बहुत ही संसार ये व्यक्ति का अपना जो है वो व्यक्तिगत द्यक्त संसार अज्ञान जिन संसार का वो जाएगा इसलिए कहते हैं जग पावन कीरत वृत हैं और गाय गाय भवनिध न करी है मुरछा गयी मारु तो जागा अब आगे कथा सुनाते हैं शंकर जी

इसे क्या हुआ नुमानजी जी मूर्खी पड़े थे उनका क्या हुआ कि थोड़ी देर बैठे वो मूर्छा उनकी दूर हुई माने होश में आए हनुमान जी होश में आए तो उठ करके बैठे खड़े हुए उधर क्या हुआ सुग्रीव क्या हुआ सुग्रीव बगल में डबे हुए थे तो सुग्रीव बहुत सब खोजन लगा उनको सुग्रीव को नुमानजी खोजने लगे की सुखग्रीव कहाँ है बात यह युद्ध में ये एक दूसरे का ध्यान रखते थे कौन कहाँ है किस सहायता की आवश्यकता है

कोई कमजोर पड़ रहा है तो दूसरा उसकी सहायता करे तो हनुमान जी जो वो हो उनको लगा कि हम तो बेरोस हो गए कितनी देर में सुग्रीव क्या हुआ जिंदा बचे कि मरे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या कहा युद्ध कर रहे हैं तो हनुमान जी ने उनको सुग्रीव की रक्षा करने उनकी तरफ ध्यान दिया उनका <laughs> सुग्रीव जो है सूर्य के पुत्र हैं एक अंतर कथाएं इस प्रकार से आती रहती है <laughs> सुग्रीव जो वो, वो सूर्य के पुत्र है और हनुमान जी ने बालकाल में

सूर्य से व्याकरण सीखी थी संस्कृत पढ़ी और व्याकरण जरूरत पड़ी तो सूर्य भगवान से ने व्याकरण सीखी व्याकरण <coughs> सीखी जब उन्होंने व्याकरण सीखी <coughs> तब गुरदक्षिणा देनी चाहिए तो उस गुरदक्षिणा में फिर हनुमान जी ने उनसे कहा सूर्य से कि आपका पुत्र जब उत्पन्न होगा और तब उसका युद्ध होगा तब तो हम उसकी रक्षा करेंगे तो इससे वो हो और सुग्रीव जो उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी तक पढ़े

इसीलिए देखते हैं कि बाल के साथ में हनुमान जी नहीं रहे सुग्रीव जब भागा बाल से हार करके तो हनुमान जी सदा उनके साथ रहे उनकी रक्षा करते रहे यहाँ भी क्षेत्र में भी सुग्रीव आते हैं तो हनुमान जी उनकी रक्षा करते रहते हैं हनुमान जी ने ही सुग्रीव का खोया हुआ राज्य भगवान राम को मिला करके बाल को मारने के बाद में उनको राज्य दिलवाया उसमें मुख्य सहयोग जो हनुमान जी का ही रहा उन्हीं मित्रता कराई भगवान राम की और सुग्रीव की

तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हनुमान जी जब घोष में आते हैं तो सुग्रीव की खबर लेते हैं सुग्रीव कहाँ हैं उनकी रक्षा करने का भारत अपने ऊपर समझते हैं इसलिए सुग्रीव वह कह मूर्छा दी थी उधर क्या हुआ तो सुग्रीव की भी मूर्छा समाप्त हुई बगल में डबे थे तो तभी उनको पहले तो दबे तभी बेहोश थे वो लेकिन बाद में फिर उनको घोष आया सुग्री वह मूर्छा दी थी नीबू को गए उसे मृतक प्रती थी

निभुक गए हो कि मैंने उसमें से छोटा होकर के सरक करके निकल जाना बंधन के में से बंधे हुए बंधन में से सरक-सरक करके निकल जाना निभुक है जैसे पहले याद करें कि लंका में जब हनुमान जी आये थे उन्होंने लंका जलाई उस तो समय जब उनके जब हनुमान जी बंधे हुए थे तब तो उनकी पूछ में कपड़ा तेल लपेट करके आग लगाएगी और बात उनका था उस

लेकिन जब पूछ में आग लग गई तब हनुमान जी ने क्या किया कि जो फंदा उनके कठा हुआ था बंधे हुए थे जो तो हस्ती है उसे निबुक करके निकल गए छोटा शरीर कर लिया और सुकुड़ गए सुखड़ गए तो फंदा तबड़ा बना रहा उसमें से निकल गए तो इसको निकलना निबुक कहते हैं ऐसे बगल में जहाँ जितनी बगल में दबा था सुग्रीव तो सुग्रीव ने छोड़ देखा उसमें देखा कि हम तो बगल में दबे तो अपने शरीर को पास सिकोड़ा सिकोड़ करके बगल में से साग दिया और नीचे गिर पड़ा

और लीबू को गए ते मृतक प्रतीति तो सुग्रीव जो सड़क करके जमीन में गिर पड़ा और पड़ा उठ करके खास तत्काल तो नहीं हुआ तो कुंभकर्ण में क्या समझा कि बगल में दबे दबे मर गया तो मरा हुआ गिर गया है तो क्या हुआ तही तो मृतक प्रतीति माने कुम्भकर्ण समझा कि मर मर, मर गया है तो मरा समझकर के फिर से लड़ा नहीं हो और कुंभकर्ण आगे बढ़ गया जब आगे बढ़ गया तब सुग्री फिर उठे वहां से

और सुखी निकल करके उस जमीन पर से उठ खड़े हुए और कूद करके उसके कंधों के ऊपर सिर के ऊपर चढ़ गए और काटे से दसन नाचिका काना और सुग्रीव ने उसके कान काट दिए अब उनके काटने के क्या उनके पास है मुंह है दांत है बस उसी से कोई और अस्तर तो है नहीं उसी अपने मुँह से उनके कान काट दिए उसके और उसके नाक काट लिए तो काटे से दस नाचिका और गरज या चले उठे ही जाना

और फिर भयंकर गर्जना की सुग्रीव कि जैसे विजय हो गई हो सुग्रीव को जब अपनी जीत लगी तो उन्होंने अपने गर्जना की जब ये लोग जब जीत जाते हैं तो गर्जना करते हैं चाहे राक्षस की तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो कपी और भालू इनमें से कोई भी हो जीतते हैं तभी तो ये गर्जना करते हैं तो अब ये इनको लगा सुग्री ने क्या रंग जीत गई इसकी नाक कान काट ली हमारी विजय हो गई तो इस प्रकार से नाक कान काटी और जब उसके

कारण के नाक और कान कट गए, सब उसे होशा है अरे सुग्रीय तो अभी जिंदा है और उसने हमारे नाक कान भी काटिए तो सुग्रीव ने इतनी जल्दी नाक कान काटे और उसके कर, चढ़ करके की वो जान नहीं पाया और एक तो वो युद्ध जो करने आया था तो मदराधरा पी करके आया था तो उसको ज़रा होश नहीं था वो लड़का तो था लेकिन उसको उसको ठीक ठीक ध्यान हो सभाष नहीं रहता था कहाँ क्या हो रहा था मार में लगा रहता था

उसे तब समझ में आया सुग्रीव की बात को तो जब उसे कान कट गए नाग कट गयी तब वो एक तो ऐसे ही नशा पिए हुए और फिर रणमद्ध तो, तो वो युद्ध क्षेत्र में भी मतवाला हो तो रहा था बड़ा उसके ऊपर युद्ध का नशा चढ़ा हुआ था तो उस समय जब नाक कान कट गए तब उसे पता चला अरे सुग्रीव तो जिंदा है तो गहे उच्चारण के भूमि पछा रहा

तब उसने देखा क्या सुग्रीव इस प्रकार से नाक कान काटे तब वो चढ़े ही थे नाग पुस उस तो उसकी कान पकड़ करके और जमीन पर पटक दिया अब इसके माने ये देखो की ये कुम्भकर्ण का शरीर कितना विशाल पर्वत आकार है और उसके ऊपर ये जैसे कि पर्वत के ऊपर बांदर कूदते हो ऐसे करके उसके पीठ के ऊपर और उसके सिर के ऊपर कूदते और फिर बगल में दब जाते है माने बगल स्थिति बढ़ी तो उसमें बानर रिश्ता बढ़ा करके उनको उसके सामने लगता होगा सुग्रीव तो ये सुख्रीव ने कान पकड़ कर के जमीन में पटक दिया

तो ला का उठ पुण्य से ही मारा तो सुग्रीव जमीन पे गिरे और करके फिर खड़े हुए और फिर उसके ऊपर प्रहार करने लगे कुंभकर्ण के ऊपर तो पुण्य आये ऊपर ऊपर बलवाना इस प्रकार से कुंभकरण को मार करके नाक करके सुग्रीव वहां से लौट करके जहाँ भगवान थे वहाँ आ गए कुंभकरण को वहीं छोड़ दिया सुग्रीव हनुमान के पास आये तो मैंने एक प्रकार की जीत हो गई उनकी

थोड़ी पूरा तो थो नहीं मारा गया कुंभकरण, लेकिन उसके नाक कान काट करके आए हैं, इसलिए भगवान के सामने जाकर के खड़े होते हैं और कहते हैं जय ती जय ती जय कृपा निधाना और भगवान की जयकार बोलते हैं जयकार इस बात की सूचना है भगवान कि कुंभकरण से हमारा युद्ध हुआ और उसको हमने हाल बिहाल कर दिए है ये और हमारी विजय हुई है कुंभकर्ण से ये सूचना सुग्री ने भगवान राम को दी और ये भी सूचित किया

किसान निधान और जे जय कह कहकर ये भी बोला कि आपकी शक्ति से थी जिसके कारण हम उससे युद्ध कर सके नहीं तो वो तो बड़ा भयंकर है हमारा बल कहा उसके सामने है अभी जब कुमकरण का क्या हुआ कि नाक कान काटे दिए जानी जब कुमकरण को ये पता लगा इतनी देर हमारी नाक कान काटी है देखा भी है देखा कान भी कटे हुए और मुकड़ा खराब लगा उसे परागे लगी

हीन भावना लगी अरे हम युद्ध करते रहे ये भानुर हमारे नाग कान काटते तो उनको बड़ा दुख हुआ उसको फिर फिराक्रोध कर भई मन ग्लानी उसे मन में ग्लानी हुई ग्लान मन हारने की शर्म लगी उसे कि हम तो हार गए बचा नहीं पाए अपने नाग कान ली और बानुर काटे और फिराक्रोध कर सब उसने और भी क्रोध करके युद्ध करने लगा ये तो तो अभी ये तो सुग्रीव तो चले गए भगवान राम के साथ लेकिन अब ये कुंभकर्ण फिर

युद्ध के लिए तैयार होता है ज्यादा क्रोधित तो होकर युद्ध करता है और वो आसपास जो भी से दिखाई देते हैं उनके ऊपर वो प्रहार करने लगता है उनको मारने लगता है तो शक्ति, पुण्योति ना कहा अब ने क्या देखा? कि वैसे ही कुंभकर्ण का तो बड़ा भारी भयंकर खरीद वैसे ही डरावना सही उसका और फिर उसके बाद उसके नाक कान कटे तो और भी डरावना बन गया उसके तो देखत कपित का

तब तो ना ने जब देखा इस प्रकार से कुंभकरण को तो सब बानास में डर गए उनको बड़ा डर उत्पन्न किया है कि लेकिन युद्ध करने के लिए भगवान के जय जयकार बोलते हुए उससे युद्ध करना शुरू किया जय जय जय रघु बंश मणि घाये कपिदय मानव ने हुआ आवाज करते हुए भगवान राम की जय जयकार बोलते हुए और दौड़े उससे युद्ध करने के लिए

एक तो ही बारह छाने में गिरी कर जू और इतने ने पत्थर लेकर के और वृक्ष लेकर के ढेर के ढेर घंटे घटे उसके ऊपर फेंके लेकिन उसके ऊपर ये सब क्या लगते है मुर्गी जितने बड़े मानव बानर इतना बड़ा और पेड़ डाले गए इतना बड़ा पेड़ डालेगा उसके ऊपर और इतना विशाल शरीर फूले से लगेंगे उसको पत्थर थर का लगेंगे धूल की तरह लगेंगे उसको तो ऐसे करके कुमकर्ण कोई इनका सबका कोई असल होता नहीं है

लेकिन मानरों ने इकट्ठे होकर के उसके ऊपर आक्रमण किया और तो उसको मारने की कोशिश की आगे देखे युद्ध क्या होता है करना कुंभ रण रंग विरुद्धा चल मुख चला कालजन कोटि कोटि खाई

जनपी री गिरी गुहा समय

कोटिन गई शरीर सन मरदा कोटिन मीज मिलव मई गर्दा मुख न सावर्णन की बाचा निशर पराण भालुक पिठाचारणमद मत निषाचर दर्पा विश्व ग्रस से जन यही विधि अर्पा

मुभट सब फिर नेरे नयन सुनई नही तेरे कुंभकर्ण कपि फौज बिटारी सुन धारी रजनी चरधारी

देखी राम बिकल कटकाये रिपु अनेक नाना विधि आई सुन सुग्रीव अनुज अनुजारे हुसैन मैं देख हूँ खल बल दलही बोले राजव नयन

की रामचंद्र की जय महानी जय भाई सब संतन की जय अब कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा अब कुम्भकर्ण को फिर जोश आया अब क्रोध करके दोबारा लड़ा क्यूँकी उसके कान न कट गए तो उसको बड़ी ग्लान हुई है बड़ा जोश आया बड़ा क्रोध आया फिर युद्ध करने का तैयार हुआ और विरुद्ध

कि मैंने बानर सेना के विरुद्ध उसने त्री क्रोध किया और सनमो को चला कालजन जन और सामने जो है बानर सेना की तरफ आगे बढ़ता चला गया और बारों से युद्ध करने के लिए उसने आगे बढ़ा कैसे कालजन जन ऐसा लगा जैसे काल ही क्रोधित होकर आ रहा हो और सब बांदरों को खा जाना चाहता हो ऐसा भयंकर रूप धारण किए हुए आगे बढ़ता हुआ चला कहते हैं कोटि कभी कोट धरी धरी धर खाई और तमाम बांदरों को पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है

तो उसका मुंह इतना बड़ा पूरा का पूरा बानर उसके मुंह में चला जाता है और तो चला जाता है तो उसे चलाने की फुर्सत नहीं वो सबके सब घटक सब जाता है भीतर चले जाते हैं और एक के बाद एक के बाद एक कैसे चले जाते हैं कि जन्म टीडी गिर गुहा समायी और तो कैसे समझ लो कि पर्वत की गुफा के भीतर टिड्डी दल घुसा चला जा रहा है मुंह उसका पर्वत की गुफा की तरह मान लो और टिड्डी दल के तमाम सब बानर भालू समझ लो और साफ उसके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं

अब ये मैंने उसका शरीर बानवरों के शरीर से बहुत बड़ा विशाल शरीर उसका है ये दिखा दिया और भीतर घुसते हैं तो क्या होता है कोटे ने कई शरीर ऐसा मरदा बहुत से बानरों को पकड़ करके मुंह मैंने डालता तो अपने शरीर में ही उनको ऐसे करके रगड़ देता तो रगड़ देने से वो बानर मर जाते हैं उसको और कोटे ने मी मही गरदा और कुछ को हाथ में लेकर के ऐसे रगड़ देता तो मर जाते हैं और धूल में मिला देता है उनको

तो मुख नासा की बाटा और जो खा गया था उनके भीतर बांदर भालू सब चले गए थे तब वो क्या करते हैं कि भीतर कुल बुलाते हैं फिर कान में से निकलते हैं नाक में से निकलते हैं इनके द्वारों से फिर वो बांदर भालू से बाहर निकलते हैं तो तमाम जितने वो भीतर खा गया उतने ही सबके सब बाहर भी निकल भी आते है उसके द्वारों से तो मुख ना की बाटा निसर पर भालू का भी ठाटा तमाम बानर भालू उसमें से निकल करते हैं

तो रणमद मत निशा कर अपने अब जो कर जो कुंभकर्ण वो तो रणमद मत मैंने बड़ी भयंकरता से युद्ध कर रहा है वो और दरपा के मैंने उसने बड़ी ललकार लगाई बड़ा गर्जा बड़ी जोर से उसको लगा के हम इतने बानुर को खा गए इतने को हमने मार डाला तो हमारी बड़ी विजय हो गई ऐसी विजय समार करके उसने बड़ी गर्जना की और विश्व ग्रस से जन्म यही विधि अड़पा और वो ऐसे गर्जना कर रहा है सारे विश्व को ही जैसे खा जाना चाहता है

और जन्म यही भी अर्पा तो ऐसा लगता है कि विधाता ने सारा दृश्य इस कुंभकर्ण को अर्पित कर दिया है कि जाओ तुम इस सब दृष्ट को खा जाओ जैसे कि जब काल जब प्रलय काल होनी होती है तब ये सृष्टि समस्त सृष्टि काल को यमराज को अर्पित कर दी अब तुम्हारा काम है तुम सारी सृष्टि का विनाश कर दो तो जैसे वहां अर्पित करती जाती प्रलय काल में ऐसे ही मानव विधाता ने इस कुंभकर्ण को ही ये काल बन गया है

पर सारी सृष्टि इसी को खा जाने के लिए उसने सौंप दी खा सबको तुम खत्म हो चुके तो वो सबको खाता चलाया जा रहा है सबका इस प्रकार विनाश करने लगा तो मुड़े सुबह सब फेरे ही न फेरे तो जिस सुबह अब इनकी सुबह बात कर रहे हैं जितने की बानर योद्धा ये सब बानर योद्वा को मतने की इस प्रकार युद्ध देख देख करके मुे मैंने मुंह फेर करके पीठ दिखा करके बात खड़े हुए

अब फिर न फेरे अब उनको हनुमान जी इत्यादि दूसरे जितने बान से सेनापति हैं वो सब उनको ललकारते हैं अरे कहा भागते हो अर युद्ध करो भाव हम तुम्हारे साथ ऐसा सब चिल्लाते हैं लेकिन वो बानर लोग नहीं सुनते किसी के सुनते ही नहीं भागते हैं वो तो सूर्य नयन सुने ही नहीं तेरे बुलाए से वो सुनते नहीं और सूज नयन आंखों से न कुछ सुनाई पड़े और उन्हें दिखाई दे प्राण बिछा करके व्याकुल बानर लोग आग खड़े

जब ये सब भाग खड़े हो तो कुमकरण को क्या लगेगा कुमकरण को लगे तो लगेगा तो हमने सबको पास कर दिया मैं जीत गया इस प्रकार तो कुमकरण कभी फौज बिदारी इस प्रकार से कुंभकर्ण सारी फौजी तितर बितर कर दी सब मानव सेना बालू सेना, वो सब भाग खड़ी हुई सुन धाई धारी रजनी चरधारी ऐसा लगता अभी तक तो जो अकेले से लड़ रहा था लेकिन जब देखा कि की कुंभकर्ण की विजय हो रही है

तब पीछे रावण ने सेना भी भेजी थी कुंभकर्ण की सहायता के लिए और निशाचर सेना भी आ गई तो उसने देखा जब देखा कि कुंभकर्ण जीत रहा और उसने तमाम बानदरों को खा गया तो निशाचरों को लगा हमारी जीत हो सकती है तो ये लोग भी जो है युद्ध करने के लिए आगे बढ़े बानरों से युद्ध करने लगे स्वनधाई रजनीचर धारी धाई आक्रमण कर दिया उसने

निसाचरों की सेना ने भी बानरो के ऊपर तो वैसे कुंभकर्ण ने सब बान सेना को परास्त करके भगा दिया था और पीछे से निशाचर सेना और आ गई अब बड़ा स्थिति बड़ी विकराल हो गई कुंभकर्ण वैसे युद्ध कर करके बान्डों को सबको पराजित किए है उनको उनको हरा दिया है और फिर निशाक्षर सेना और आ गई है तो सत्र पक्ष बड़ा प्रबल हो गया है ये भगवान राम ने देखा देखी राम विकल कटकाई भगवान राम ने देखा की हमारी सेना तो दाकुल हो रही है

और हार हार करके भाग रही है, थग रही है प्राप्त हो गए कितने बान मारे गए तो रिपुवाणी के नाना ना दी भी आई और ये भी देखा कि निशाचर सेना अनेक प्रकार के निशाचर सेना मैंने कुंभकर्ण है ही उसके बाद दर्शों पर सवार और हथियो पर सवार घोड़ों पर सवार चंचनों पर सवार पैदल तरह तरह के अस्त्र शत्र लिए हुए लोग तरह तरह की उनकी से भी आ गई ये सब भगवान ने देखा और देखा की शत्रु को अच्छे समय प्रबल हो रहा है तब भगवान ने क्या उपाय किया

अब ऐसा लगता है कि मानो इतनी देर तक भगवान राम ने जो बालणों से और कुंभकर्ण का युद्ध कराया तो उसका भी कोई प्रयोजन था वो ये चाहते थे कि एक तो कुंभकर्ण इन सबसे युद्ध करते करते वैसे ही थके थोड़ा उसमें जो उसका भी नाथान जैसे कटी गए कुछ न कुछ उसमें भी दुर्बलता आ गए दूसरे ये कि हनुमान और सुग्रीवादि बड़े शक्तशाली है ये उसका कुंभकर्ण से युद्ध करके ये भी देख

कि निशाचर लोग कितने शक्तिशाली हैं तो अपने को भी अजवा करके वो भी देख ले नहीं बाद में कहते भगवान राम आप तो वेकारीमकरण की तरफ दौड़े युद्ध करने के लिए उसके लिए तो हम ही बहुत पर्याप्त थे इसलिए भगवान ने इनको भी युद्ध कर लेने दिया और युद्ध करके ये भी सब हार थक गए ये सब भगवान ने देख लिया और इतनी देर में सब निशाचर सेना भी इकट्ठी हो गई तो अब कहा कि बस इसीलिए अभी तक युद्ध रोके हुए थे भगवान राम अपने आप युद्ध में नहीं हुए थे अब सब जब निशाचर सेना आ गई

कुंभकर्ण भी बड़ा युद्ध करने के लिए बड़ा मतवाला होकर इस तरह से धोने लगा तो दोपहर तक जब इस प्रकार युद्ध चला तो उसके बाद फिर भगवान राम ने क्या किया कि सुन सुग्रीव विभीषण अनुज अनुजैन बोले राजे उन्हें की भगवान राम ने कहा कि तो सुनो सुग्रीव सुनो और विभीषण तुम दोनों तो आप सेना को संभालो ये सेना भाग रही है इसकी सहायता करो और इनको जो है इस, रोको इसे और अनुज संभारे हो और लक्ष्मण जी से भी कहा

तो देखो आगे आगे ये सुग्रीव और विभीषण ये युद्ध करेंगे सेना को अपनी सेना को संभालेंगे और पीछे से तुम इनकी सहायता करो तब तो उनको भी लगा दिया लक्ष्मण जी को भी उधर इन सबके साथ और जितनी मिसाचर सेना थी उसके युद्ध करने के लिए और भगवान ने कहा कि हम इससे जो है ये है कुंभकर्ण से युद्ध हम करेंगे मैं देखूँ खल बल ही मैं इस दुष्ट को देखू इसका कितना बल है

किसने इतनी कहना है कितनी इसकी सामर्थ है इसको मैं देखता हूं मैं इसको देखता हूं कि तात्पर्य क्या हुआ कि मैं इसे करूंगा और इसका विनाश कर मेरे इसको मारने का काम मेरा ही है